क्योंकि पत्नी माँ कैसे लौट आई इसको कहते हैं सांप छछुधर कैसी गति हो जाना न इधर के ना उधर के न ये कर पाते ना वो कर पाते जो करते उसी मुसीबत होती अगर अकेले रहते तो अकेलापन खा अखरता है काटता है अब क्या करें खाली खाली सब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 उदासी पकड़ थी। पत्नी को ले मायकेस, क्योंकि उसकी याद आने लगी अकेले में और वो आई कि उपद्रव शुरू हुए कि झगड़ा झांसा कि हर चीज में दखलंदाजी, ची। कि मन करने लगता है कि इससे तो अकेले ही अच्छे विवाहित लोग समझते हैं कि धन्य भागी है वे जो अविवाहित और अविवाहित समझते हैं कि वह मजा लूट रहे हैं वे जो विवाहित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 क्योंकि वहां उनके पास कुछ भी नहीं कोई भी नहीं अकेलापन काटेगा घबराएगा अकेलेपन में वो शून्य होने लगेंगे मौज जैसी मालूम पड़ेगी अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा यहां व्यस्त तो रहते, उलझे तो रहते काम में तो लगे रहते फुर्सत किसे अपने भीतर देखने की फुर्सत किसे सोचने की जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने का समय कहाँ अवसर कहाँ अवकाश कहा भागे भागे किसी तरह गिर पड़ते बिस्तर पर सुबह उठे फिर भागे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 मैंने कभी मैं आंख बंद करके लेटा जाता हूं और क्या करू मैं आंख बंद करके लेट रहा उससे उन्हें और परेशानी हुई कि मेरी वजह से इनको बंद करके लेटा रहना पड़ रहा है आखे मुझे लाया मैंने कभी मुझे गड़बड़ ना करो तुम अपना सूटकेस खोलो अखबार पढ़ो तुम्हें जो करना करो खिड़की खोलो और मुझे जब देखना होता है तो मैं थोड़ा सा आंख खोल कर देख लेता हूं तुम फिक्र न करो मुझे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 और तुम कोई पश्चाताप न करो तुम्हारे कारण में कोई दुख में नहीं मैं पूरे आनंद में पड़ा मैं तुम्हारा आनंद ले रहा हूं उस आदमी ने डब्बा ही बदल लिया वो पड़ोस के डब्बे में चला गया उसने कहा कि रहना ठीक नहीं मैंने भी यूं ही छोड़ नहीं दिया उन्हीं के पीछे गया कहा कि जाना कहाँ अरे जब संग साथ है तो रहेगा छत्तीस घंटे वो बोलने लगे कि आप भी आदमी कैसे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 तब मैं तैराती आपको रुकावट डालनी ही पड़ेगी अब कुछ उपाय करना पड़ेगा मनोवैज्ञान ने कहा इसमें कोई खतरा तो नहीं और तो कोई नुकसान नहीं करती किसी का नहीं और कोई नुकसान नहीं करती के तैराती तैराती रहती घंटों रबर की के बाथरूम में का ने तो बिल्कुल निर्दोष है मामला तैराने दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ता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 नसरुद्दीन ने का मेरा क्या बिगड़ता अरे मुझे तैराने का वक्त ही नहीं मिलता जब देखो तब वो ही रही हम भी तैराना चाहते यहां तुमको जो बूढ़े भी दिखाई पड़ते हैं वो भी बूढ़े नहीं ऊपर से बूढ़े होंगे भीतर से बिल्कुल बचकाने और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 बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते बच्चा तो पर निर्भर होता है इसलिए तुम्हारे अकेलेपन में घबराहट होती क्या कोई दूसरा नहीं क्या होगा कोई भी साथ हो यहां तक भी कि अगर अंधेरी गली में से तुम गुजर रहे हो तो खुद ही सीटी बजाने लगते हो खुद की ही सीटी सुनकर थोड़ी हिम्मत बढ़ती अब जानते हो खुद ही सीटी बजा रहे हैं इससे क्या होने वाला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 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सिटी बजाने से कुछ तुम्हारा सुरक्षा नहीं हो रही लेकिन एक भ्रांति पैदा होती भूल जाते हो कि अकेला हूं। अभी तुम अकेले से भुलाने की कोशिश में लगे हो तुम्हारी पत्नी भी भुलाना है सीटी बजाना है बजाना तुम्हारा पति भी सिटी बजाना है तुम्हारे बच्चे भी पति पत्नी साथ रहते रहते अबूब गए तो बच्चे चाहिए वो नई सिटी बजाना सीख रहे है। हैं, हो गई ये सिटी बहुत बच चुकी अब कब तक पीपी पीपी पीपी करते रहे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 मगर अभी तुम चाहोगे एकदम से अकेला रह जाओ तो न रह पाओगे अकेलापन काटेगा घबराएगा आदत बन गई संग साथ की चाहे दुष्ट संग ही क्यों ना हो मगर फिर भी संग साथ तो है कोई ना हो साथ इससे दुष्ट भी साथ हो तो चलता है कम से कम अकेले तो नहीं